जादुई स्टार फ्रूट पेड़ फूट करता रसीले और स्वादिष्ट होते थे कि दूर दूर से लोग उसके फल खरीदने आते थे एक दिन गर्मियों में फल बेचने वाले ने दो टोकरियों में पीले स्टार फ्रूट रख लिए और झटपट बाजार की ओर चल दिया वहां बहुत भीड़ थी क्योंकि वह दिन मासिक मंडी का दिन था लोग सामान खरीदने और नटों के कलाबाजी देखने आए थे जिस जगह नट अपने कर्तव्य दिखा रहे थे वहीं पास में एक पेड़ के नीचे अहदी ने अपनी दुकान सजा ली ऐसी जगह पाकर वह बहुत प्रसन्न था वो बुधबुद आया आज बहुत गर्मी है लोगों को प्यास लगेगी मैं अपने सारे पके और रशीदे स्टार फ्रूट बेच दूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा कुछ लोगों के पास इतने पैसे न थे कि वह स्टार फ्रूट फ्रूट खरीद पाते वह ललचाई आँखों से फलों को सिर्फ देख सकते थे इतना नीच कि वह इन गरीबों पर चिल्लाया क्या तुम कुछ खरीदोगे अगर नहीं तो दूर हटो मेरे काम में बाधा मत डालो दोपहर के समय एक वृद्ध आया और फलों के दुकान के सामने खड़ा हो गया मटमैले हरे रंग के उसके कपड़े गंदे थे और उसकी जेब में एक पैसा भी न था उसके हाथ में सिर्फ पेड़ की एक डाल थी जिसे वह लाठी की तरह उपयोग कर रहा था अपने सिर पर उसने तिनको की टोपी पहन रखी थी उसने झुरीदार चेहरे पर धूल और पसीने की परत थी लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे एहसास होता कि वृद्ध कुछ अनोखा था सूर्य के प्रकाश में उसकी गहरी भूरी आंखें किसी रहस्यमय हरे जड़ के समान चमकती थी वृद्ध ने अहदी के रसीले स्टारफूड देखे और कहा ओह अच्छे फल वाले मुझे बहुत प्यास लगी है लेकिन तुम्हारे फल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है मुझे विश्वास है कि तुम एक दयालु व्यक्ति हो एक वृद्ध पर तुम्हें अवश्य दया आएगी और तुम्हें एक रसीला और मुझे दे दोगे आगे चलो बूढ़े भिकारी कंजूस अहदी चिल्लाए मेरे स्टारफ़ूड फ्रूट हैं उनसे मुझे धन मिलता है मैं किसी को भी अपने फल मुफ्त में नहीं देता ओ अच्छे फल वाले मेरी बूढ़ी हड्डियों पर थोड़ा तरस खाओ मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा स्वादिष्ट फल नहीं चाहिए मुझे तो बस सबसे छोटा फल दे दो ऐसा फल जिसे तुम शायद फेंक दोगे मुझे विश्वास है कि स्वर्ग के देवों के राजा तुम्हारी अनुकंपा के लिए तुम पर कृपा करेंगे तुम अपने आप को समझते क्या हो अहदी चिल्लाए देवताओं के राजा की कृपा पाने के लिए मुझे तुम्हारी क्यों आवश्यकता है इसके पहले कि मैं अपनी लाठी से तुम्हारी पिटाई कर दूं, चले जाओ यहां से बाजार में आए लोगों ने शोर सुना वो फलों की दुकान के आसपास एक दायरा बनाकर खड़े हो गए तुम्हें शर्म आनी चाहिए फल वाले एक आदमी ने कहा यह वृद्ध थके हुए और प्यासे हैं लेकिन उन्हें एक सार फ्रूट दे दो तुम्हें हानि ना होगी लेकिन एक छोटा फल उनकी प्याज बुझा देगा तुम्हारी अनुकंपा के लिए स्वर्ग के देवराज तुम्हें अवश्य प्रतिफल देंगे वह ठीक कह रहा है लोग चिल्लाए व्रत पर तरस खाओ अरे वाह ऐसी बातें कहना सरल है अहदी चिल्लाए यह स्टारफूड तुम्हारे नहीं है जो इतनी सरलता से इसे दे रहे हो इन्हें पैदा करने में तुमने कोई मेहनत मजदूरी नहीं की है अगर तुम लोग इतने ही दयालु हो तो तुम एक फल खरीदकर इस बूढ़े भिखारी भिखारी को क्यों नहीं दे देते उसी पल एक लड़के मिंगमिंग मिंग ने जो एक नट था अपना प्रदर्शन पूरा किया था वह आगे आया और अपने तांबे के दो सिक्के उसने कंजूस अहदी को दे दिए मैं दादाजी के लिए एक फल खरीदूंगा मिंगमिंग ने कहा फिर वह वृद्ध की ओर घूमा और उसने विनम्रता से कहा दादाजी आप अपने लिए एक बड़ा रसीला फल चुन लें चिंता न करें मैंने फल वाले को पैसे दे दिए वृद्ध थोड़ा झिड़के मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूँ मेहनत की थी दादाजी पैसे नहीं है लेकिन जो कुछ भी है मैं उसे बांटने के लिए तैयार हूँ मैं दोबारा करतब दिखाऊंगा और यह दयालु लोग मुझे कुछ और पैसे दे देंगे वृद्ध ने एक फल चुन लिया और उसे बीज उसे बीज कोष तक पूरा खा गया फिर उसने ध्यान से एक बीज निकाला और बाकी का बीज कोस फेंक दिया ये अच्छा है उसने, आते फिर उसने उस में का बीज रख दिया और लड़के से कहा कि उसे मिट्टी डालकर अपने दोनों पाओ से दबा दे अब इस बीज को पानी देना होगा क्या कोई मुझे केतली में गर्म पानी लाकर दे सकता है उसकी बात सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो गए दिन कितना गर्म था गर्म पानी देकर वृद्ध बीच को अवश्य ही मारा डालेगा आपको सच में गर्म पानी चाहिए किसी ने पूछा इस आशा में कि कोई गुत्थी को सुलझा देगा लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे कुछ लोग चुपचाप खड़े और कुछ और कुछ लोग सोच कर गर्मी के कारण वृद्ध बह गया था अपना सिर हिलाने लगे आखिरकार भीड़ में से एक व्यक्ति केतली में उबलता हुआ पानी ले आया वृद्ध ने गर्म पानी जमीन पर छिड़का शीघ्र ही बीज में से एक नन्हा पौधा जमीन से बाहर निकल जब भीड़ आश्चर्य से देख रही थी नन्हा पौधा ऊंचा होने लगा वह ऊंचा होता गया ऊंचा होता गया लोगों की आंखें ऊंचे होते हुए पौधे के साथ ऊंची उठती गई उनके सिर पीछे और पीछे झुकने लगे और इतना झुक गए कि उन्हें पेड़ का ऊपरी भाग दिखाई न दे रहा था उन्हें पता न चला कि कब पेड़ ने बड़ा होना बंद कर दिया था लेकिन पीछे झुकने के कारण उनकी गर्दनों में दर्द होने लगा था वृद्ध ने अपनी लाठी से पेड़ की ओर संकेत किया और कहा पत्ते मेरे अच्छे पेड़ पत्ते उगाओ और तुरंत ही सारा पेड़ हरे पत्तों से भर गया और चिलचिलाती धूप में लोगों की ठंडी छाय मिल गई सब लोग हक्के बक्के से खड़े देख रहे थे वृद्ध ने अपनी लाठी से पेड़ की टहनियों की ओर संकेत किया और कहा फूल मेरे अच्छे पेड़ फूल खिलाओ और उसी पल पेड़ पेड़ पर गुलाबी और बैंगनी फूल खिलाए भीड़ आश्चर्य से स्तंभित हो गई विस्मय से लोगों ने ओह और आ कहा ही था कि वृद्ध ने एक बार फिर अपनी लाठी से पेड़ की ओर संकेत किया और कहा फल मेरे अच्छे पेड़ मीठे रसीले फल दो हवा धीरे धीरे चलने लगी और पेड़ पर लगे सारे सुंदर फूल डालों से टूटकर लोगों पर गिरने लगे फूलों की जगह बड़े बड़े चमकीले स्टार पेड़ की डालों पर निकल आए इस बीच इस अद्भुत का सारे बाजार में फैल गया वृद्ध को उसके अनोखे पेड़ के आस पास घेरा बनाकर खड़े हो गए उन अधीर लोगों को शांत करने के बाद वृद्ध ने मिंग मिंग से कहा अब प्रदर्शन दिखाने की तुम्हारी बारी है फुर्ती से इस पेड़ पर चढ़ जाओ और हम सब लिए मीठे रसीले फल तोड़ कर लाओ एक बंदर के समान लड़का पेड़ पर तुरंत चढ़ गया वो फल तोड़ने लगा और नीचे खड़े लोगों को देने लगा कंजूस फलवाले वाले को भी एक फल उसने दिया सोचने लगा। हम्म, बड़ी अजीब बात है यह स्टार फ्रूट मेरी टोकरी में रखे फलों जैसे ही मीठे और रसीले हैं जब सब लोगों ने फल खा लिए तो वृद्ध ने अपनी लाठी उठाई और पेड़ के तने को उससे कई बार मारा हर प्रहार के साथ पेड़ छोटा और छोटा होता गया जब तक कि वह एक हथेली जितना छोटा नहीं हो गया फिर उसने वह पेड़ मिंग मिंग को दे दिया और कहा तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारा धन्यवाद बच्चे इस पौधे को अपने घर के आंगन में लगा देना और हर गर्मियों में तुम्हें प्याज बुझाने के लिए ढेर सारे स्टार फ्रूट मिलेंगे मिंग मिंग ने उनका धन्यवाद किया वृद्ध ने अपनी लाठी उठाई झुक लोगों का अभिनंदन अभिनंदन किया और भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर धूल भरी धूल भरी सड़क पर चल दिया इस आश्चर्यजनक घटनाक्रम ने लोगों को भोचक्का कर दिया लोग आंखें मलने लगे जो कुछ उन्होंने देखा था उस पर उन्हें विश्वास न हो रहा था। या निश्चित करने के लिए कि उन्होंने में मीठे रसीले फल खाए थे वो अपने चाटने लगे। उसने अपनी टोकरियों को देखा तो पाया कि वह खाली थी वह जोर से चीखा मेरे फल मेरे फल कंजूस अहदी चिल्लाए मेरे टोकरियों के सारे फल गायब हो गए हैं उस नीच वृद्ध ने ही मेरे फल छुराए होंगे और लोगों को बाट दिए होंगे ओह मैं लूट गया वृद्ध खाली टोकरिया वहीं छोड़कर अहदी अपनी खाली टोकरिया वहीं छोड़कर अहदी उस वृद्ध को ढूंढने के लिए धूल भरे रास्ते पर दौड़ने लगा लेकिन हाय, उसे तो सिर्फ वृद्ध की लाठी मिली जो रास्ते के निकट एक जगह पड़ी थी कंजूस पर सब लोग हंसने लगे इस नीच फल को सबक सिखाने के लिए स्वर्ग के देवों के राजा ने उस वृद्ध को अपना दूध बनाकर भेजा होगा भीड़ में से एक ने कहा उस वृद्ध के साथ जो व्यवहार इस कंजूस फल ने किया था उसके लिए उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था एक दूसरे व्यक्ति ने कहा हाँ हाँ सब लोगों ने इस बात का समर्थन किया स्वर्ग के देवों के राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं जिन लोगों के मन में वृद्धों के प्रति सम्मान नहीं है और जो दयालु नहीं है उन्हें अवश्य दंडित किया जाता है जो दूसरों का ध्यान रखते हैं और उनके साथ अपनी चीज़ें और संपत्ति बांटते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है समाप्त